दोस्तों कभी आपने देखा है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, तो सिर्फ दिमाग ही नहीं, पूरा जिसम भी थक जाता है। जेम्स आयलन कहते हैं कि आपकी सोच सीधा आपकी सेहत और बॉडी को शेप करती है। एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं ऐसे। मान लीजिए एक बंदा रोज़ ये सोचता है कि मेरी लाइफ कंट्रोल से बाहर ह� वो अब physical problem बन गई दूसरी तरफ एक बंदा है जो positive सोच रखता है मैं challenges को handle कर सकता हूँ और दिन के छोटे-छोटे moments enjoy करने हैं उसका mind काम रहता है stress hormones कम release होते हैं और naturally उसकी health और immune system strong बन जाती है James Allen लिखते हैं The body is the servant of the mind मतलब जिसम दिमाग का हुलाम है positive सोच, सुकून और energy. Science भी इस बात को support करती है. Researchers कहते हैं कि long term stress और negative thinking से heart disease, blood pressure और diabetes जैसे issues बढ़ जाते हैं और gratitude, calmness और hope से body repair होने लगती है, immunity बढ़ जाती है और aging slow हो जाती है. एक और मिसाल, एक डॉक्टर ने अपने patients को observe किया, जो लोग hopeless सोचते थे, वो लेकिन जो hopeful और positive सोचते थे वो जल्दी recover कर लेते थे मतलब medicine से जादा उनकी सोच का असर था असल lesson ये है कि अगर आप अपनी सेहत को सुधारना चाते हो तो सिर्फ exercise और diet पे focus करना काफी नहीं अपने दिमाग के अंदर चल रही सोच को भी detox करना होगा healthy thoughts, healthy body अ